जागृत प्राप्त वरान निबोधता दुरातया दुर्गम पथस्तत पथस्त क्या जागृत औिका देखेंगे इस प्रकार इंद्री आदि को वश में करने की रीति का उपदेश करके ब्रह्म ज्ञान के अधिकारी पुरुषों को ब्रह्म ज्ञान के अभिमुख करते हैं ज्ञान के अभिमुखी करते हैं की ओर अभिमुख करते हैं या ब्रह्म ज्ञान की ओर लगाते हैं ऐसा मतलब है देखो जी उत्तिष्ठत, जागृत वरान प्राप्त निबोधत इतने अर्थ लगाइए उत्तिष्ठत का अर्थ करते हैं ये और इसकी व्याख्या करते करते उठो मतलब आत्म आत्म आत्म आत्म आत्म हाँ। है आत्मज्ञान में प्रवृत्त हो और जागृत का अर्थ है कि अज्ञान निद्राया क्षयम करुन निद्रा का क्षय करो अज्ञान निद्रा का आत्मज्ञान के लिए उन्मुख हो और आत्मज्ञान प्राप्त करके अज्ञान रूप निद्रा का क्षय करो ये जागृत करते अज्ञान निद्राया क्षयम कुरुता क्षय कुरुता पाठ बना लो ठीक अज्ञान निद्राया क्षय कुरुते अज्ञान रूपी निद्रा का क्षय करो रूप छ करो ऐसा कैसे है, अभी का और वरान है आचार्यान। उपसंगम में। प्राप्त ना मूल में तो प्राप्त किया उपसंगम में और पाठांतर दिया यहां पर उपगम में कि श्रेष्ठ आचार्यों को प्राप्त करके श्रेष्ठ तो आचार्यों के पास जाकर आत्मत तो को जानो परमात्म तत्व को जानो श्रेष्ठ आचार्यों को प्राप्त करके परमात्म तत्व को जानो ऐसा कहते हैं अब है ब्रह्म विद्युवा देवता परमार्थम क्या यथावर्त वे भगवान इतम रूपान वरान प्राप्त ये वरान प्राप्त कार्य सब कर रहे हैं तो कुछ अध्यय किया फैले अथवा आराधित भगवान से आराधित भगवान से या आराधित ब्रह्म से कैसे आशीर्वाद को प्राप्त करके देवता पारमार्थम की परमात्मा के यथार्थ रूप को ठीक से जानोगे परमात्मा के यथार्थ रूप को ठीक से जानोगे इतव रूपान वरान ऐसे आशीर्वाद को प्राप्त कर ये परमात्मा तत्व को जानो ना उदासी उदासीन हो उदासीन मत घर द्वार छोड़ दिए भगवान के लिए अब परमात्त छोड़ के आए परमात प्राप्ति के मार्ग में लगे नहीं है तो उदासी उदासीनी तो बने हुए तो कहते हैं यम देवता कहते हैं न उदासीतव्यम उदासी नहीं रहना चाहिए ऐसा भाव है ऐसा अभिप्राय है छूर से धारा निष्ठा दुरतया दुर्गम पथस्त कवयो बदंती यहाँ देखना यहाँ पर कवैयाकर्थ है ज्ञानीना कवैया तत् दुर्गम पथ उबद्ती कविया तक दुर्गम पथा वदंती तो यहाँ पर देखना ये कवैया करते ज्ञानी ना ज्ञानी परमात्म तत्व को कठिन मार्ग वाला कहते हैं कठिन मार्ग वाला दुर्गम पंथान एक में पाठ किया है ना आपका कि ज्ञानी परमात्म तत्व को कठिन मार्ग वाला कहते हैं मतलब उसका मार्ग कठिन है ऐसा कहते हैं ऐसा लक्षणिकर्थ कर दिया इन्होंने नहीं अलग अलग देखेंगे ना, ना हो जाएगा कि परमात्म तत्त्व को कठिन मार्ग वाला कहते हैं मतलब उसका मार्ग कैसा है कठिन है तथा तो, तो ऐसा हो गया किस कारण से यथाकर्थ क्यूँकी आत्म तत्व छूर आयु विशेष धाराकर्थ अग्रम मतलब अग्रभाग निश्चता करते तीक्षण और दूरत्यातिक्रमणी क्योंकि परमात्म तत्व यहाँ लक्षण से करना कि परमात्म तत्व की प्राप्ति का मार्ग परमात्मत्व की प्राप्ति का मार्ग लक्षण कर लेना आत्म का परमात्म तत्व उसकी प्राप्ति के मार्ग में लक्षणा कर लेना परमातत्व की प्राप्ति का मार्ग आयुध विशेष की तीक्ष आयुध विशेष की तीक्ष्ण और खतरनाक धारा के समान दूरत्थ अनंत जिसका अतिक्रमण करना कठिन हो जिसपे चलना कठिन हो आयुध विशेष की तीक्ष्ण और खतरनाक धारा के समान कहते हैं किसको कहते हैं परमाणु तत्व की प्राप्ति के मार्ग को आत्म तत्व परमाणु तत्व की प्राप्ति का मार्ग अब देखो इसको समझाते आगे। तीक्ष्णे छुराग्रे जैसे तीक्ष् के अग्रभाग में छुरे के अग्रभाग में मतलब धार में जैसे तीक्ष्ण छुड़े की धार में संचरण करने वाले तीक्षण छुड़े के धार में चलने वाले मनुष्य की जैसे कुछ भी असावधानी होने पर आत्मनाश हो जाता है आत्मनाश मतलब तो मर जाता है ये मतलब तो। है है ना देनाश समझ लेना देनाश हो जाता है जैसे जैसे तीक्ष्ण सूर्य की धार में चलने वाले मनुष्य का जैसे यथाकंभ में पहले करना यथाकंभ में पहले जैसे तीक्ष्ण सूर्य की धार में चलने वाले मनुष्य की कुछ भी असावधानी होने पर आत्मनाश हो जाता है एवं इसी प्रकार आत्मस्वरूप अवगति दशायाम परमात्मा स्वरूप के ज्ञान काल में परमात्मा स्वरूप के ज्ञान काल में या समझना परमात्मा स्वरूप की प्राप्ति के साधन काल में परमात्म स्वरूप प्राप्ति के साधन काल में थोड़ा भी असावधानी रूप और अपराध होने पर अनवधानी है ना थोड़ा भी असावधानी रूप अपराध होने पर अपना पतन हो जाता है साधक का पतन हो जाता है वही परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग में लगे हैं खूब लगे खूब लगे अब कभी कभी लगेगा आप लक्ष्य थोड़ा ही बाकी है मिल जाएंगे परमात्मा पर कोई ऐसा किल बिद ना गया मन वहाँ से हट जाएगा मोहम्मतम फंस जाएगा संसार में तो सन पतन हो गया यही हुआ थोड़ी भी सावधानी हुई तो हो जाए बहुत सावधानी रहना चाहिए मोहमता मन फंस जाता है बहुत कठिन है चलना तो अक्षर जड़ भरत का क्या हुआ आखिरी में देखो मन मृद में तो बहुत कठिन है सब कहते हैं ना ये एक मृगा के कारण याद है आपको तुलसी एक मृगा के कारण तुलसी भरतरी मृग दे नहीं क्या अच्छा याद नहीं, याद, नहीं, याद नहीं है हमको ठीक याद नहीं है रहीमन उनकी का गति जिनके नाना थे ने ऐसा कुछ अभिप्राय है एक तो मृग तो में तो तो हाँ तो वही किसी एक का है वही ठीक याद नहीं मतलब ये है कि एक मृग में इसने होने के कारण वो होने से तो उनकी ऐसी गति हो गई जिनका आजकल के हमदे सबका हजार जगह मन आज के लोगों को लगा हुआ तो क्या होगा बहुत कठिन तो आत्मविनाश हो जाता है या भाव है ओ पूर्ण पूर्णमिद पूर्ण पूर्ण में